उत्पत्ति प्रकरण सडसटवा सर्ग भोक्ता जीव के स्वरूप का प्रतिपादन भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं भगवान मन की सृष्टि करके मैं मन हो यो मन के तादात्म्य का अपने में अभ्यास करने से मनस्ता के योग्य यह जीव परमात्मा का क्या है क्या परमात्मा का अंश है अथवा कार्य है किम्मा वह परमात्मा रूप ही है यदि परमात्मा ही है तो अपने में वह कैसे उत्पन्न हुआ यानी क्या परिणाम से उत्पन्न हुआ या विवर्त से यदि अपने में परिणाम से उत्पन्न हुआ है तो अनित्य हो जाएगा यदि विवर्त से उत्पन्न हुआ है तो वह बाध्य हो जाएगा यदि अपने में उत्पन्न नहीं हुआ है तो भोक्ता की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त द्वितीय कोई है नहीं और परमात्मा में अशना यानी भूख आदि का अभाव श्रुति स्वयं कहती है इसीलिए परमात्मा को भोक्ता कह नहीं सकते यदि भोक्ता कोई अन्य है, है? है है? तो वह कौन है। क्या परमात्मा सजातीय या विजातीय एक भी पक्ष संगत नहीं होता इसीलिए मेरे संदेह को हटाने के लिए आप पुनः कहिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी सदा सब शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्म सब कुछ करने के लिए समर्थ है वह जहाँ पर भी वह जहाँ पर जिस शक्ति से प्रस्फूरित होता है, वहाँ पर वह अपने को उसी शक्ति से संपन्न देखता है सबका आत्मा ब्रह्म अनादि काल से जिस चेतन रूपिणी को यानी चित्त के संस्कार से उपहित यानी चित्त के संस्कार से यानी चित्त की संस्कार से उपहित चैतन्य को यानी जीव शक्ति को स्वयं मानता है वह इस समय जीव नाम से पुकारी जाती है और वही संकल्प रूपिणी है आत्मा में स्वाभाविक द्वितीयता संसार का मुख्य कारण है पूर्व पूर्व संकल्पों को पूर्व पूर्व संकल्पों की वासनाओं से वासित जीव जीवचिति को पीछे जन्म मरण आदि नाना भावों की कारण होती है इसी से मेरे प्र... श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि मुनिश्रेष्ठ आपके कथनानुसार जीव के स्वरूप के हृदय में प्रतिष्ठित होने पर मैं आपसे पूछता हूँ कि दैव किसको कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं तथा कारण क्या कहा जाता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे आकाश में स्पंद स्वभाव वाला और अस्पंद स्वभाव वाला वायु ही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है वैसे ही इस संसार में स्पंद स्वभाव वाला यानी रजोगुण प्रधान माया से उप, उपहित तथा अस्पंद स्वभाव वाला यानी शुद्ध ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है वह चेतन स्पंद से उल्लास युक्त सृष्टि में तत्पर होता है और स्पंद से स्पंद न होने से शांत ही रहता है चित्त द्वारा चित द्वारा अपने स्वाभाविक चित, चित्व की ही अविद्यावशि यदि विषय के आकार में कल्पना की जाए तो चित्ताकार बना हुआ अपना स्वाभाविक चित्व विद्वानों द्वारा स्पंद कहलाता है यदि चिथि अपने स्वाभाविक चित्व की रूप से भावना नहीं करती है तो उक्त स्वाभाविक कहलाता है। चिथि स्पंद से सृष्टि रूप में स्पुरित होती है और स्पंद के अभाव से अविनाशी ब्रह्म रूप है जीव कारण कर्म आदि चित के स्पंद के ही नाम है भाव यह कि वह चैतन्य ही प्राणस्पंद की विवक्षा से जीव कहलाता है अपने भीतर स्थित कार्यों के आविर्भाव रूप स्पंद की विवक्षा से कारण कहा जाता है शरीर आदि के स्पंद की विवक्षा से कर्म कहलाता है कर्म ही जो कि सूक्ष्म सूक्ष्मा वाला चिरकाल से स्थित और फल के आरंभ में तत्पर होता है दैव कहा जाता है फलत जो कि ज्ञान रूप है वही उक्त रूप से चित्त का स्पंद यानी है और वही जीव कारण और कर्म नाम वाला है एवं वह संसार का बीज है जिसने भेद की कल्पना कर रखी है ऐसे चिदाभास के कारण चित स्पंद काल में तत्त्व विविध कर्मों के अनुसार पहले मरने के समय बुद्धि में प्राप्त हुए देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीरों को और पूर्व के संकल्पों के अनुसार विविध भोग्य पदार्थ रूपता को प्राप्त होता है चित्त का अभाव, अभावी अविद्या में प्रतिबिंब स्पूरित होकर जो द्वैत होता है उसी द्वैत से अर्थात उक्त द्वित्व भाव से शास्त्र में उक्त क्रम से शरीर की उत्पत्ति होती है इसीलिए चित स्पन्द ही अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि के आदि में विविध भोग्य आकारों को प्राप्त होता है यह भाव है विविध हजारों योनियों को देने वाले कर्म कारण और दैव को प्राप्त हुआ कोई जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मंद है चिरकाल में मुक्ति पा जाता है किसी को मुक्ति पाने में हजारों जन्म बीत जाते हैं और कोई जिसे ज्ञानाधिकार प्राप्त हो गया है एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है जिस प्रकार की उपाधि से मिल जाए उस रूप से चित्त का स्वभाव है जैसे की प्रकाश नीले कपड़े में नीला लाल में लाल और पीले में पीला होता है उक्त स्वभाव के कारण ही चिती देह के जन्म के कारण अन्न से उनके द्वारा पिता माता के शरीरों से ऐक्य को प्राप्त होकर धीरे धीरे स्वर्ग मोक्ष नरक वध, बंध आदि के कारण भूत देह भाव को प्राप्त होती है सुवर्ण में कटकत्व केयुरत्व आदि के समान काट और ढेले के समान जड़ देह में जन्म वृत्ति आदि छह भाव विकारों से उत्पन्न भेद रहता है देह आदि उपाधिया पंच महाभूतों की विकार है पंच भूतों में भी पीछे पीछे के पंच महाभूत पूर्व पूर्व महाभूतों के विकार है यो उनके अखंडाकाश मात्र होने पर सत्य भेद का अवकाश नहीं है इस आशय से कटक दृष्टांत दिया गया है न तो यह नानात्व अभी उत्पन्न हुआ है और न इसका स्वरूप ही सत है तथापि मन का भ्रम इसे देखता है जैसे भ्रम से पीड़ित पुरुष घूमते हुए नगर के पतन का अनुभव करता है वैसे ही मनोभ्रम मनो में भी मैं उत्पन्न हुआ स्थित रहा मेरा इस प्रकार अनुभव करता है परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने से होने के कारण विवश हुआ चित्त अहम मम इत्यादि रूप संसार को देखता है जो असद्रूप ही है जैसे मथुराधिपति राजा लवन का अपने में मैं चांडाल हूँ वैसा भ्रम हुआ था वैसे ही यह जगत स्थिति जो कि चित्त की, चित की भ्रांति रूप है स्फुरित होती है श्री रामचंद्र जी जैसे जल तरंग रूप से स्फुर होता है वैसे ही मन की भ्रांति का प्रचुर उल्लास रूप यह सब जगत रूप से सुरित होता है। जैसे यानी सौम्य समुद्र से पहले थोड़ा थोड़ा जल का संचलन होता है यानी तरंग उठती है वैसे ही मंगलमय कारण भूत परमात्मा से पहले चैतन्य कल्पनोन्मुखी यानी सृष्टि के उन्मुख यानी चेतन शक्ति उदित होती है चिति रूपी जल ब्रह्म रूपी समुद्र में स्फूर्ण से जीव रूपी आवर्तता को धारण करता है तथा चित्त रूपी तरंगों को धारण करता हुआ बुद्धबुद रूपी सृष्टियो की रचना करता है हे सौम्य श्री रामचंद्र जी अपने बोधमात्र से माया मायाबंध का विनाश करने वाले या सिंह के सदृश अचिंतनीय शक्ति वाले ब्रह्म का जो माया से देहधारण है वही आत्मस्थित संविदा भाष जीव के सदृश स्थित है वही स्वयं विषय रूप सा होकर स्थित है उससे पृथक नहीं है यह भाव है वह चिति ही चिदाभास से जीव संकल्प करने से मन निश्चय करने से बुद्धि स्मरण करने से चित्त अभिमान करने से अहंकार तथा विक्षेप शक्ति युक्त होने से माया कहलाती है मन पहले भूत की कल्पना करता है तदनंतर इस जगत का विस्तार करता है जो कि गंधर्व, गंधर्व नगर के तुल्य असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है जैसे आकाश में दृष्टि के विस्तार से मोतियों की मालाओं का दर्शन होता है और जैसे स्वप्न में नगर आदि का भ्रम होता है वैसे ही यह चित्त से कल्पित संसार भ्रम ही है विशुद्ध क्षुधा पिपासा आदि के अभाव से नित्य तृप्त सा शांत तथा समस्तित आत्मा इस चित्त नामक स्वप्न भ्रम को न देखता हुआ भी देखता है उस शुद्ध आत्मा का इंद्रियों द्वारा बाहर निकलना जागृत कहा गया है भाव से युक्त उसी स्थिति तुरैवस्था है इस प्रकार शोधित प्रत्यग आत्मा की अत्यंत शुद्ध सन्मात्र ब्रह्मत्मा में परिणति से निर्विकार जो स्थिति है वही तुरैयातीत पद है उस पद में स्थित पुरुष फिर शोक नहीं करता है उसमें यह सब उदित होता है उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है न तो यह ब्रह्म जगत रूप है, है। और न उसमें जगत का संबंध है जैसे दृष्टि के विस्तार से आकाश में मुक्तावली का भ्रम होता है वैसे ही मायावश इस जगत का ब्रह्म होता है। जैसे वृक्षों <व्र>. की उन्नति में यानी वृद्धि में अवरोधक यानी रुकावट डालने वाला न होने से आकाश वृक्ष की उन्नति का कारण है वैसे ही चैतन्य समुद्र परमात्मा जगत सृष्टि का करता न होने पर करता न होने पर भी उसका अवरोधक न होने से कर्ता कहा जा जाता है जैसे प्रतिबिंब का हेतु होता है वैसे ही चेतनमय परमात्मा सन्निधि मात्र से पदार्थ प्रतिथि में कारण होता है जैसे बीज अंकुर पत्ते आदि के क्रम से फल होता है वैसे ही चिन्मात्र चित्त जीव आदि के क्रम से मन होता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए गए पुण्य कर्म का स्वर्ग में भोग कर चुकने पर उसमें उसमें से से जो अंश रह जाता है अनुशय है वह जैसे युक्त वाले जीव से युक्त का जल बिंदु वृक्ष धान गेहूं के पेड़ पौधों में प्रविष्ट होकर फिर बीज होता ही है उदासीन नहीं होता वैसे ही जीव की वासना से वासित चिति भी चेत्य चित्त चित्त आदि की सृष्टि के रूप से फिर होती ही है, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं रहती होती यद्यपि वृक्ष तथा बीज का बोध हो अथवा न हो परंतु सूक्ष्म रूप से बीज के मध्य में स्थित जो वृक्ष और बीज है उनकी वृक्ष जनन शक्ति नष्ट नहीं होती यह भेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, तथापि चित्त भूत जगत और, है ही, है ही और वृक्ष और बीज के समान उनमें सृष्टि जनन शक्ति नहीं रहती है क्योंकि बीज और वृक्ष के बोध मात्र से वास्तविक अखंडित स्वरूप व्यक्त नहीं होता ब्रह्म बोध से तो दीपक के रूप शोभा के समान वह चिन्मात्र के आलोक से दिखाई देने वाला तत्व व्यक्त हो जाता है यानी और बातों में समानता होने पर भी उन दोनों में इतनी विलक्षणता है। जैसे धरती का जो जो स्थान खोदा जाता है वह आकाश हो जाता है वैसे ही जिस जिस अविद्यक आविद्य, यानी अविद्याकृत घटपट आदि का विचार किया जाता है वह अधिष्ठान भूत सन्मात्र हो जाता है जैसे स्फटिक के अंदर प्रतिबिंबित वन आदि यह प्रतिबिंब है ऐसा जाने बिना सत्य प्रतीत होता है वैसे ही शुद्ध ब्रह्म के अंदर अद्वितीय भी यह जगत भिन्न सा प्रतीत होता है जैसे एक अखंड स्फटिकशीला फल पत्ते लता झाड़ी और उनके आधार तथा उनके अंतर्गत बीज रूप से स्थित है वैसे ही यह ब्रह्म जगद्रूप से स्थित है भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते है भगवान अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत स्वयं असत होकर भी सतसा प्रतीत होता है क्षुद्र होता हुआ भी यह कैसा विस्तृत कैसा स्वस्थ और कैसा स्पष्ट प्रतीत होता है यह कम आश्चर्य की बात नहीं है जिस प्रकार ब्रह्म प्रतिभास स्वरूप और ओस के बिंदु के समान तन्मात्रा रूप गुण से युक्त यह ब्रह्मांड स्फुर होता है वह मैंने आपसे सुना पर जैसे यह यथार्थ स्वभाव सिद्धि आत्म वस्तु से विपुलता को यानी समष्टि व्यस्टि स्थूल देहता को प्राप्त होता है और जैसे व्यस्टि समष्टि का उप, उपभोग करने वाला रूप वाला होता है वैसा आप वैश्वान कही वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी जीव अत्यंत अत्यंत अनुभूत और अनन्य होता हुआ भी पहले अनुभूत सा प्रतीत होता है जैसे वास्तव में विकसित अंग से शून्य वेताल भी बालक के हृदय में विकसित अंग वाला होकर स्पष्ट रूप से उदित होता है वैसे ही स्वभाव रूप जीवता परब्रह्म में उदित होती है वह जीवता जो भिन्न सीत होती है ब्रह्म का ब्रहणात्मक जो स्वरूप है तदरूप है जैसे ब्रह्म शीघ्र जीव जिसका अकल्पना ही स्वरूप है हो जाता है वैसी ही जीव मन नवासना से उत्पन्न होने के कारण मन बन जाता है वह मन पंचतन्मात्राओं का मनन करने से अपने को पंचतन्मात्रा रूप में आविर्भूत देखता है यानी पंचतन्मात्राओं का मनन करने से पंचतन्मात्रा बन जाता है यह भाव है अविच्छिन्न द्रुग रूप वाला और अति सूक्ष्म वह पंच तन मात्रात्मा में स्फुरी होता है और उसके स्वतः प्रकाशमान होने पर अपनी सूर्य के समान प्रकाशमान अपरिचिन चित दृष्टि द्वारा ओस के बिंदु के सदृश ब्रह्मांड रूप और मनुष्य आदि के देह रूप को अपने में देखता है जीव मैं क्या हूँ जो तात्विक रूप से या मनुष्य आदि के आकार रूप से विशेषतया ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है मोहाक्रांत को पहले देखता है तदुपरांत विचार के साथ हजारों पिंड में, में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से शरीर के मुख रूप एक देश में भावी रस रसने और उसके विषय रस के नाम से उपलक्षित रसेंद्रिय का जन क्षण भर में वह जीव अनुभव करता है तदनंतर शरीर पिंड में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से चक्ष और उसके विषय रूप की ओर उन्मुख हुआ जीव शरीर के एक देश चक्षुगोलक में भावी नेत्र नाम से उपलक्षित चक्षीन्द्रिय होता है तदनंतर शरीरपिंड में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से घृणेन्द्रिय के दर्शन के संकल्प से घृण हो जाता है इस प्रकार श्रोत्र आदि के भाव में भी जब तक वह स्थित रहता है तब तक शब्द आदि दृश्य का उपभोग करने का उसका स्वभाव हो जाता है इस प्रकार का वह जीवात्मा धीरे धीरे काकतालीय न्याय के अनुसार पूर्ववासना से कल्पित स्वयं विशिष्ट देहादि संेश का अनुभव करता है सत होता हुआ भी सत और सत संपन्न उस इंद्रियाघात के क्षोत्र रूप देशता को श्रवण रूप क्रिया के लिए वह प्राप्त होता है स्पर्श भाव रूप त्विंद्रिय रूप देहैक देशता को स्पर्श क्रिया से के लिए प्राप्त होता है रूप भाव यानी चक्ष इंद्रिय रूप देहैक देशता को दर्शन रूप क्रिया के लिए देखता है घर इंद्रिय रूप देता दे को गंध ग्रहण क्रिया के लिए प्राप्त होता है इस प्रकार उक्त और अनुक्त भावमय इंद्रियों से भावमय देह में बाह्य पदार्थों की सत्ता को प्रकट करने में समर्थ भावी इंद्रिय नामक छिद्र को देखता है श्री रामचंद्र जी इस प्रकार आदि जीव यानी समष्टि रूप और अद्यतन यानी व्यस्टिजीव का प्रतिभा स्वरूप अतिवाहिक ही शरीर उत्पन्न होता है अतिवाहिक देह की की की यह परा सत्ता अवर्णनीय है वह सत्ता ब्रह्म के अपरि अपरिज्ञान से मानो आतिवाहिकता को प्राप्त होती है और ब्रह्म रूप सत्य आत्मा के परिज्ञान से उसका आतिवाहिक भाव नष्ट हो जाता है जब ब्रह्म के परिज्ञान से प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि ब्रह्मस्वरूप ही है तब आतिवाहिक देहों की उक्ति का क्या प्रसंग है यानी वे तो ब्रह्मस्वरूप है ही भाव यह है कि आतिवाहिक देहादि द्वारा अध्यारोप और अपवाद की कल्पना भी व्युत्पत्तियाधायक व्युत्प व्यवहार दृष्टि से ही है परमार्थ दृष्टि से नहीं ब्रह्मत्व ज्ञान रूप संवित भ्रांतिजन्य नहीं है अतः ब्रह्मत्व ज्ञान परमात्मक है और अन्यत्व ज्ञान ब्रमात्मक है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान अज्ञान का असंभव होने से अथवा ब्रमात्मिकता की स्वतः सिद्धि होने से क्या मोक्ष है और क्या विचार है इसलिए भेद कल्पनाए विफल है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी सिद्धांत काल में ही आपका यह प्रश्न सुशोभित हो सकता है अकाल में उत्पन्न फूलों की माला कितनी भी सुंदर क्यों न हो शोभा नहीं देती क्योंकि उससे उत्पात जनित अनर्थों की आशंका से भय होता है जैसे अत्यंत शोभा भी अकाल पुष्पमाला तत्काल में उपभोग सुख देने के कारण सार्थक भी क्यों न हो तथापि औत्पादिक अनर्थों की जननी होने के कारण लोगों को हर्षित नहीं कर सकती अतः वह अनर्थ ही है वैसे ही परिपाक दशा को यानी सिद्ध दशा को जो जीव प्राप्त न हो उसके विषय में अकालोत्पन्न उक्ति अनर्थकारिणी ही होती है पूर्व श्लोक में जो बात अर्थांतर अर्थांतर न्यास से सिद्ध की गई थी वह इस श्लोक में उपमा द्वारा सिद्ध की गई है इस श्लोक में हेमंत आदि काल धान आदि के अंकुरों की उत्पत्ति की प्रतिकूलता और जब आदि के अंकुरों की उत्पत्ति की अनुकूलता का दाता देखा जाता है क्योंकि संपूर्ण पदार्थों का काल द्वारा ही फल से संबंध होता है इस प्रकार समष्ट्यात्मा जीवात्मा यानी हिरण्यगर्भ गर्भ समय पाकर अपने में उन्नति को प्राप्त हुए पिता महत्व का अनुभव करता हुआ उपासना के पाक से फलीभूत उपास्य रूप से स्थित होता है ओमकार के उच्चारण और तदर्थ के परिज्ञान से जो संकल्प करता है तुरंत तन्मय हो जाता है अर्थात संकल्प अनुसार पदार्थों को प्रकट देता है व्यापक आकाश में यह सब तल, तलमलिनत् आदि के समान कल्पित है और जब मेरु आदि पर्वतों की उन्नता कृति भी आकाश ही है फिर छोटो मोटो की तो बात ही क्या है क्योंकि वायु आदि के क्रम से संपूर्ण जगत आकाश में ही आरोप द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है अथा उसमें और तलमली आदि में क्या अंतर है यहां न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई विनष्ट होती है ब्रह्म ही जगत रूपी गंधर्व नगर के आकार से स्फुर को प्राप्त होता है जैसे हिरण्यगर्भ आदि जीवों की सत्ता सदसन सदस्यी यानी यौक्तिक दृष्टि से विचार सहन नहीं कर सकती वैसे ही नीचे कीट पतंग आदि तक और ऊपर देव योनि पर्यन्त सबकी सत्ता विचार सहन नहीं कर सकती ऐसी ही है यानी अनिर्वचनीय ही है ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत प्रसिद्ध संवित्ती से अनुभव रूढ़ भी यह असत ही है क्योंकि इसका सम्य ज्ञान से बाध हो जाता है जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होता है वैसे ही कीड़ा भी उत्पन्न होता है भौतिक मालिन्या के आधिक्य से कीड़ा क्षुद्र कर्म करता है जीव में जो ही विषयोन्मुख चैतन्य रूप जीवन है वही उसमें पौरुष है वही फल, फ, फल रूप में पर्यवसन पर्य होने वाला कर्म है कर्म ही पौरुष है यानी उपाधि का अनुसरण करने वाली जीवता है और जीवता का अनुसरण करने वाला पौरुष है पौरुष ही फल फलसायी कर्म है और उक्त कर्म ही पौरुष है ब्रह्मा का पुण्य से आविर्भाव होता है और कीड़े का पाप से चिन्ह मात्र के अज्ञान से भ्रांति होती है और उसके ज्ञान से भ्रांति का क्षय हो जाता है द्वैत यानी प्रमाता और मान यानी से प्रमेय नहीं है आदि की अपेक्षा होने के कारण अनवस्थापत्ति हो जाएगी मातृ मान आदि की चिन्ह मात्रता होने पर द्वैत और ऐक्य के साधक अन्य का अभाव होने से द्वैत और ऐक्यवाद खरगोश के सिंह और आकाश कुसुम के तुल्य है ब्रह्मानंद रूप आत्मा ही बंधन में डालने वाला भुवन आदि भाव की दृढ़ द्वैत है ऐसा भ्रांति से प्रतीत होता है जैसे रेशम के कीड़े द्वारा अपनी लार की दृढ़ता रूप बंधन का अनुभव किया जाता है वैसे ही आत्मा के द्वारा भी स्वबंधक भुवन भाव दृढ़ता रूप द्वैत का अनुभव किया जाता है सब मनो के समष्टि रूप ब्रह्मा ने भोक्ता भोक्ता के, के कर्मानुसार जिस जिस वस्तु को जिस प्रकार स्रष्टव्य रूप से देखा और जैसे कार्य के लिए उसकी कल्पना की वह वस्तु अन्य जीवों द्वारा वैसी ही दे, देखी जाती है क्योंकि नियति का ऐसा निश्चय है जो वस्तु जिससे उदित हुई है उसके बिना वह उदित नहीं होती निमेश भर कोई रहे या कल्प भर कोई रहे यह नियति का निश्चय है यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है और मिथ्या ही वृद्धि को प्राप्त होता है भोग काल में यह मिथ्या ही रोचक प्रतीत होता है और मिथ्या ही विलीन होता है शुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म और अद्वितीय भ्रांतिवश अशुद्ध सा भ्रांतिवश अशुद्ध सा असत् नाना सा सर्व व्यापक सा होता होता होता है, है, जैसे जल भिन्न भिन्न और तरंग भिन्न है, ऐसी की से अवास्त, अवास्तविक भेद भेद प्रतीत प्रतीत ही जो यह जगत का भेद होता है, वह भी अवास्तविक है केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रखी है जल का तरंग परिणाम है यह माना जाए तो विवर नहीं होगा इसलिए दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की स्थिति है वैसे ही ब्रह्म में ही शत्रु और मित्र के समान विरुद्ध और अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभाव का परित्याग न करने वाली भेद शक्तियों की स्थिति है जैसे जल तरंगों की कल्पना से द्वित्व का विस्तार करता है जैसे सुवर्ण कटक की कल्पना से द्वित्व का विस्तार करता है वैसे ही उसी अद्वितीय प्रत्यक प्रत्यक आत्मा ने आत्मा ने मानव द्वित्व का विस्तार कर रखा है अतः उस आत्मा से स्वयं अन्य आत्मा का अनुभव होता है इस ब्रह्म से निर्विकल्प जगत का स्पुर हुआ वही सभी कल्पता को प्राप्त होकर मन बन गया उसने अहम भाव की कल्पना की यह पहले निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूप था वह मन होता है शिक्र, अहम, शब्द के अर्थ की भावना करने से अहम होता है तदनंतर मन और अहंकार से वहां अहंकार से अनुभव के अनुसार स्मृति उत्पादित हुई मन अहंकार और स्मृति इन तीनों ने स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभव अनुसार स्मरण किए गए तन्मात्राओं की कल्पना की मात्राओ में चित्रूप जीव ने ब्रह्म रूप उपादान कारण से अनंत ब्रह्मांडों से विस्तृत संसार सागर की काकतालीय न्याय से कल्पना की मन जिस वस्तु की कल्पना करता है उसको देखता है चिरकाल से उस पदार्थ की भावना से युक्त चित्त जिस वस्तु की कल्पना करता है वह हो चाहे असत हो उसको अवश्य देखता है दर्शन से सत्य के समान प्रा, प्रतिभाषित हुआ वह शीघ्र उपयोगी बन जाएगा सड़सटवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अड़सटवा सर्ग कर्कटी नामक राक्षसी का तथा संपूर्ण प्राणियों को मारने की इच्छा से की गई उसकी उग्र तपस्या का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इसी विषय में राक्षसी द्वारा कथित अनेक प्रश्नों से युक्त इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसमें की तात्विक विचार से संपूर्ण जगत स्थित है हिमालय पर्वत के उत्तर बगल में काजल के काजल के पंख से या काजल के पर्वत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली उग्र कर्म करने वाली करकटी नाम की राक्षसी थी उसके दो उसके दो नाम थे एक विसूचिका और दूसरा अनान्य बाधिका वह विंध्याचल के समान शरीर से शुष्क और बड़ी क्रुशता को प्राप्त हुई थी वह बड़ी बलवती थी उसके नेत्र अग्नि के सदृश सदृश्यमान थे उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आकाश और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को अपने शरीर से आधा भर देती थी वह नीले वस्त्र पहनती थी और ऐसी काली थी कि मालूम पड़ता था मानो मृतिमती अंधेरी रात हो रूपी वस्त्र से वह अच्छादित रहती थी बड़े विशाल बादल ही उसके उत्तरीय वस्त्र का काम देते थे वह जल से भरे मेघमंडल के समान उल्लास को प्राप्त हुई थी कभी नष्ट न होने वाले के समान समान काले उसके केश थे। सदा रहने वाली आ, रहने वाली बिजली की रेखा के समान उसके नेत्र थे उसकी, उसकी पिंडलिया तमाल के पेड़ के समान लंबी थी वही दूर यमनी के रंग के समान रंग वाले तथा सूप के अग्रभाग के आकार के समान आकार वाले उसके नख थे और के समान उसका उसका था, मांस रहित रूपी फूलों की माला ही अलंकार था सर्वांग में खूब पिरोई गई नरमाला से वह विराजमान थी बेतालों के साथ नाचने के आवेश में उसके काले काले नरकंकाल रूपी कुंडल दाए बाय हिलते थे उसका विशाल भुजमंडल का, अग्रभा, का अग्रभाग सूर्य को पकड़ने के लिए उत्कंठित सा था इससे बड़ा भयावना भयावना प्रतीत होता था उस करकटी का शरीर अत्यंत विशाल था अपनी जाति के अनुरूप आहार उसे नहीं मिलता था अतएव उसकी जठराग्नि वडवानल की नाई अतृप्त सी रहती थी वह महोदरी करकटी वडवानल की जिम्हा के समान कभी भी तृप्त नहीं हुई उसने एक बार विचार किया यदि मैं जम्बू में रहने वाले सब प्राणियों को जैसे सागर जलराशि को निगलता है वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वास में निगलू तो जैसे जल बरसने से मृग शांत हो जाती है वैसे ही मेरी क्षुदा शांत हो सकती है जिस युक्ति से आपत्ति में जीवित रहा जाए वह युक्ति विरुद्ध नहीं है परन्तु मंत्र औषधि तब दान देव पूजा आदि से सुरक्षित सम्पूर्ण जनों को एक साथ बेरोक टोक कौन बाधित कर सकता है यह भाव यह, की, भाव यह है कि एक साथ सब लोगों को निगलने की युक्ति अशक्य होने से विरुद्ध ही है कभी न होने वाले चित्त से मैं परम तप करूं, जो वस्तु दुर्लभ होती है वह भी उग्र तपस्या से प्राप्त हो जाती है ऐसा मन में विचार कर संपूर्ण जंतुओं को मारने की इच्छा से उसने हिमालय पर्वत का जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा सकते तब के लिए स्मरण किया उसके नेत्र स्थिर बिजली के समान थे वह हाथ पैर से युक्त आकृति वाली काली मेघमाला के समान उस पर्वत के शिखर पर चढ़ी वहां जाकर तप करने के लिए निश्चय कर उसने स्नान किया तदनंतर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त और निश्चल नेत्र वाली वह करकटी एक पैर से खड़ी रही एक पत्थर से बनाई हुई प्रतिमा के समान शीत और ताप मे लीन उसकी उस करकटी के क्रमशः दिन पक्ष मास, मासु बीत गए उस करकटी ने मेघमाला के समान अपनी आकृति को स्थिर किया उसका शरीर काला था वह ऊपर से चलती थी और उसके केश भी ऊपर को खड़े थे अधः मालूम पड़ता था कि वह आकाश को निगलने के लिए उत्पन्न हुई है शीत उष्ण और धूली से रुक्ष वायु से शीतल से शीतिल हुए उसके क्रूश अंगों की लटक रही त्वचा ही उसका वस्त्र था वह बड़ी सेना के सदृश उसका आकार था शब्दा यमान वायु वायु द्वारा हिलाए गए और खड़े के अंधकार पटल से तारा रूपी मुक्तामाला, मुक्तामाला को धारण कर रही उसको देखकर वर देने के लिए ब्रह्मा जी उसके पास आए अड़सठवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण उनहत्तरवा सर्ग करकटी राक्षसी को मनोवांछित वर देकर तथा गुनी लोगों की रक्षा के लिए मंत्र कहकर ब्रह्मा जी का अपने लोक में जाना श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री रामचंद्र जी एक हजार वर्ष तक इस प्रकार कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी उसके पास वर देने के लिए आए। वह मन से वह मन से ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वैसी ही स्थित रही उसने मन में विचार किया कि मेरी भूख की शांति के लिए कौन वर उत्तम होगा हाँ जो वस्तु मुझे मांगनी चाहिए उसकी मुझे स्फूर्ति हो गई। भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी से यह एक वर मांगूंगी कि मैं रोग रूपा और लोहमयी जीव युक्त सूचिका हो ब्रह्मा जी के इस वरदान से दो प्रकार की सजीव सूचिका होकर जैसे नासिका के आकृष्ट सुगंधी प्राणियों के हृदय में अलक्ष रूप से प्रविष्ट हो जाती है वैसे ही सब प्राणियों के हृदय में एक साथ प्रविष्ट हो जाऊंगी इस उपाय से अपने अभिलाषा के अनुसार मैं संपूर्ण जगत को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए निगल जाऊंगी संसार में क्षुदा निवृत्ति से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है जिस प्रकार विचार कर रही तथा शांति दम दया आदि तपस्वियों के स्वभाव के विरुद्ध हिंसा की इच्छा होने के कारण तपस्वी विपरीत स्वभाववादी की वज्रपात के तुल्य अभिलाषा को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कर्कटी तुम राक्षस रूपी कुल पर्वत की मेघमाला हो उठो तुम्हारे लिए मैं संतुष्ट हुआ हूँ तुम्हें जो वर चाहिए मांगो कर्कटी ने कहा भगवान आप अतीत अनागत वर्तमान सबकी नियंता है यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं रोग रूपा और लोहमयी जीवयुक्त विसूचिका हो श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने फिर उससे कहा तुम उपद्रवों से युक्त सूचिका ही नहीं किंतु वी उपसर्ग के साथ विसूचिका होगी अपनी अलक्ष्य माया द्वारा सब लोगों की तुम हिंसा करोगी जिनका आहार विहार समुचित नहीं है दुष्ट देशों में रहते हैं, ऐसे मर्याद, रहित मूर्ख तथा दुष्ट लोगों की तुम हिंसा करोगी प्राणों द्वारा अपान वायु के स्थान से हृदय तक प्रवेश कर हृदय पद्म प्लीहा आदि के पीड़न द्वारा वायु रूपी विसूचिका व्याधि होगी शास्त्र में प्रतिपादित सदाचार भी निष्ठा रखने वाले पुरुषों को या उससे रहित पुरुषों को तुम प्राप्त करोगी किंतु सदाचारियों की चिकित्सा के लिए यह मंत्र मैं कहता हूं ब्रह्मा जी ने कहा हिमालय पर्वत के उत्तर पार्श्व पार्श्व में कर्कटी नामक राक्षसी जिसकी विसूचिका तथा अन्याय बाधिका यानी अन्याय मार्ग में चलने वाले पुरुषों को पीड़ित करने वाली ये दो नाम हैं। उसका मंत्र यह है पर ब्रह्म विष्णु शक्ति को नमस्कार है सबके नियमन की शक्ति वाली हे आद्य विष्णु शक्ति तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस विष्णु शक्ति को ओम स्वरूप में भली भाती लीन करो और अपने स्थान में ले जाओ जैसे चावल आदि पकाने से तुरंत कोमल हो जाते हैं वैसे उसे कोमल करो दही के समान उसे मथो उस इस स्थान में अन्य स्थान इस स्थान से अन्य स्थान में ले जाओ जो प्रकार मैंने कहे है उनसे अथवा उनसे अन्य प्रकारों से इसे दूर करो इस प्रकार की की प्रार्थना प्रार्थना कर अब उसके अधीन रोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं तुम अपने स्थान हिमालय को जाओ तदनंतर रोगी रोगी से कहते हैं जो तुम अपने पूर्व जन्म के दुष्कृत से पीड़ित थे रोग से तिरस्कृत थे मृत्यु से खींचे जा रहे थे अब मंत्र की सामर्थ्य से अमृत से पूर्ण चंद्र को मेरी भावना से प्राप्त हुए हो जैसे प्रदीप अग्नि में हवीस का प्रक्षेप किया जाता है वैसे ही पूर्ण चंद्रमंडल में भावना द्वारा रोगी का प्रक्षेप करना चाहिए यह मंत्रस्त स्वाहा पद से सूचित होता है इस मंत्र को मंत्रसिद्ध पुरुष बाएं हाथ के मध्य में बांधकर रोगी पुरुष का उस हाथ से युक्त होकर मार्जन करे मंत्र रूपी मुदगर से पीड़ित कर्कश रोदन करने वाली और हिमालय की और भागी हुई कर्कटी की भावना करे जिसके हृदय में रसायन है ऐसे चंद्रमा में रोगी पुरुष की स्थिति की भावना करे और यह भावना करे कि रोगी जरा और मरण से रहित हो गया संपूर्ण मानसी व्यथाओ से मुक्त हो गया और समाहित हो गया साधु पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाग्रचित्त हो क्रमशः इस उपाय से संपूर्ण विसूचिका का विनाश करता है इस प्रकार आकाश में स्थित दिव्य रूपधारी ब्रह्मा जी जिनका सिद्ध मंत्र आकाशचारी सिद्धो द्वारा ग्रहण किया गया था और अपने अनन्य कार्यों के लिए आए हुए इंद्र जिन्हें प्रणाम कर रहे थे अक्षय माया वाले अपने नगर को गए समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग सत्तरवासर्ग कर्कटिका क्रमश शरीर की सूक्ष्मता पूर्वक दो सूचिया दो सूचिकाओं के रूप में गमन वर्णन और उसका प्राणियों के शरीर में प्रवेश वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी तदुपरांत पर्वत के शिखर के समान विशाल कज्जलाकार मेघ घटा के समान बड़ी काली वह राक्षसी सूक्ष्मता को प्राप्त होने लगी पहले वह मेघाकार हुई तदनंतर उसका देह प्रमाण वृक्ष की शाखा के तुल्य हुआ तदुपरांत वह मनुष्य के आकार वाली हुई फिर उसका स्वरूप केवल हाथ भरका बन गया तदनंतर तरह उसके बाद बन गई सूचिका बनने के बाद जैसे संकल्प आदि अणुता को प्राप्त होता है वैसे ही शिखर के समान विशाल आकार वाली वह रेशमी वस्त्र सीने योग्य अत्यंत सूक्ष्म सुई बनकर पद्म केसर के समान सुंदरी हुई वह सूक्ष्म विकार होकर तथा अनायसी यानी रोग रूप जीव सुची का होकर शोभित हुई हो महाभूत कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्राण अंतकरण अविद्या काम कर्म के संघात रूप परयुष्ट से चलती हुई वह आकाश में जाती थी और निवास करती थी वह सूची तो दिखाई ही देती थी पर उसमें लोहा नाम मात्र भी नहीं था अनेक के बीच में उसका यह स्वरूप स्वल्प सूची रूप से दिखाई देना भी एक प्रकार की भ्रांति ही थी। मन के मनन से, से यानी भावना युक्त यह सूची सूर्य किरणों के भीतर में प्रवेश करने से सुंदर रत्न सूची के समान और वही दूर मनी के किरण लेखा के समान चिकनी दिखाई देती थी वह पवन से उड़ाई गई काजल के मेघ के पिंड की लेखा ये समान थी उसके शरीर के अनुरूप छोटे मस्तक में अत्यंत छोटे छोटे में स्थित नेत्रों की स्वच्छ ज्योति रूपी कनी विराजमान थी सूक्ष्म की प्रसन्नता पूर्वक वरदान से प्राप्त होने वाले अत्यंत अभिष्ट अपने सूची रूप के लिए पूर्व के अपने विशाल शरीर की निवृत्ति हो इसलिए मानो उसने पहले मुनि की तपस्या की थी दूर से देखने पर खूब प्रकाशित हो रहे नेत्रों की संधि का ज्ञान न होने से एक दीप के समान देखी गई वह सूची रूप शरीर का दर्शन न होने से केवल आकाश रूपता को प्राप्त हुई थी पहले विपुल देहावस्था में जो आकाश उसने निगल रखा था देह में स्थित उस आकाश का सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होने पर अपने मनोज्ञ के मुख से मानव वमन कर रही थी टिमटिमाती हुए नेत्रों से दृश्य वह दूर दूर फैले हुए दीपक की किरणों के समान सूक्ष्म थी अतएव बड़ी एकाग्रता के लिए जिन्होंने अपनी आँखें अत्यंत संकुचित कर रखी थी ऐसे देखने वाले की दृष्टि से वह दिखाई देती थी तुरंत स्नान करने से पृथक पृथक हुए बालको, बालकों के, केशो के समान उसका विलास था बाह्य संचार करने के कौतुक से मृणाल को तोड़ने पर उसके बीच से निकले हुए तंतु के समान और मूलाधार से ब्रह्म का भेदन कर बाहर निकली हुई सूर्यमंडला सूर्य होकर स्थित ब्रह्मनाडी की यानी सुषुम्ना नाड़ी की तरह उस समय सुंदरी प्रतीत होती थी, थी उसकी चक्षु आदि इंद्रिय शक्तियां प्रत्येक नियत स्थान में स्थित थी मानो उसका लिंगदेह ही बाहर सूची के आकार में स्थित था जैसे ज्ञानियों का आलय विज्ञान संतान स्वमात्र गोचर होता हुआ भी अन्य से अलक्ष रहता है और जैसे तार्किों का धारावाहिक धारा ज्ञान संतान साक्षी का स्वीकार न होने से अलक्षित रहता है वैसे ही वह भी दूसरे, दूसरों से अलक्षित थी अत्यंत अलक्ष्य होने के कारण ही मानव वह शून्यवादियों के मत में प्रसिद्ध अर्थों की जननी और आकाश की जो नीलिमा है तद्रुप थी और निशब्द थी लोह सूचिका का वर्णन कर अब रोग रूपिणी सूचिका उसका अनुसरण करती है उस लोह रूप सूचिका का अदृश्य और जीव युक्त रोग रूपिणी सूचिका जो की तत्पदार्थकार तत मनोवृत्ति में प्रतिफलित चिताभास के समान धर्म थी सदा अनुगमन करती थी जैसे विनाशावस्था को प्राप्त सूक्ष्म दृष्टि दृष्टिगोचर नहीं होती और स्पर्श करने पर उसके अंदर तीक्षण दाहक शक्ति प्रतीत होती है वैसे ही यद्यपि यद्यपि यह यद्य वह सूची भाव को प्राप्त हुई राक्षसी अत्यंत अदृश्य थी फिर भी उसके अंदर वासना आदि जो की त्यो विद्यमान थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था वह कर्कटी जगत के प्राणियों को निगलने के लिए सूची रूपता को प्राप्त हुई उसका जगत को निकलने का वह आदर ही उपयुक्त नहीं हुआ क्योंकि में जब उधर ही नहीं रहा, तब कैसे? उसने इस बात का विचार ही नहीं किया आहो यह उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा ही है उसने जगत को निकलने का विचार तो किया पर सूची रूप तुच्छता का विचार नहीं किया केवल एकमात्र जगत ग्रसन रूप अभिलाषा को देख रही उस उसका संकल्प निरर्थक ही रहा उस मूढ़ ने बिना विचारे ही सूची बनने की अभिलाषा की निरर्थक बुद्धि वाले प्राणियों में पूर्वापर का विचार पूर्वापर का नहीं रहता इच्छित विषय में लगा हुआ चित्त इच्छित वस्तु में दृढ़ प्रयत्न की अनुलंघनीय सामर्थ्य से भावना द्वारा पूर्व निर्मल अवस्था से अन्य अवस्था को यानी कालुष्य को प्राप्त होता है जैसे कि निर्मल दर्पण निश्वास वायु से बलिनता को प्राप्त होता है स्थूल शरीरों को छोड़कर भाव को प्राप्त होवी उस का, राक्षसी का महामरण भी यानी महादुख भी सुखरूप ही हुआ। क्योंकि उसका स्वार्थ में दृढ़ अनुराग था एक वस्तु में अत्यंत अनुराग करने वाले लोगों की विषम अवस्था को, को तो देखिए राक्षसी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का तृणवत त्याग कर दिया एक वस्तु में अत्यंत तृष्णा होने से अन्य प्रतीतियां नष्ट हो जाती है जगत ग्रसने में अत्यंत विलाशा होने से राक्षसी ने अपने देह विनाश को भी नहीं देखा। एक वस्तु में, एक वस्तु वस्तु में, में अत्यंत अनुराग करने वाले अज्ञानी को अपना नाश भी सुख देता है सूचिका बनी हुई राक्षसी देह रहित होने पर भी संतुष्ट ही रही लोहमयी सूची के संलग्न जीव युक्त अन्य सूचिका हुई वह व्योिका निराकार और आकाश के समान सूक्ष्म लिंग शरीर वाली थी। वह तेज के सूक्ष्म प्रवाह के समान कांति वाली तथा प्राण तंतु के तुल्य कुंडलिनी शक्ति के सदृश तथा सूर्य और चंद्रमा की छोटी छोटी किरणों के समान सुंदरी थी उस कर्कटी की पापात्मक अतव तलवार की धार के सदृश क्रूर मनोवृत्ति लोहमय सूची से पृथक ही थी वह फूल की सुगंध के समान अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्राणियों के भीतर प्रवेश कर हिंसाती चातुरी के संपादन से मूर्तिमती होकर जीव रूप से प्रकट होती थी दूसरे लोगों के प्राणों का अनुसरण कर अपनी परम मनोरथ सिद्धि में पलायन थी इस प्रकार उस कर्कटी की दो प्रकार की सूची का रूप देह उत्पन्न हुई वह कुह रूपी वस्त्र के सु, सदृश सूक्ष्म और कपास के वस्त्र के समान कोमल थी उन दो शरीरों के, से मनुष्यों के हृदय में प्रवेश कर उन्हें पीड़ित करती हुई वह क्रूर राक्षसी दसों दिशाओं में घूमती थी सभी लोग अपने संकल्प से लघु होते हैं और अपने संकल्प से महान होते हैं। इसी न्याय के अनुसार संकल्प से ही करकटी ने अपने भीषण शरीर का त्याग कर शुचिकारूपता का स्वीकार किया क्षुद्र चित्त वाले लोग तुच्छ पदार्थ की प्रार्थना करते हैं राक्षसी ने शुचि के स्वभाव के तुल्य स्वभाव वाले पिशाचित्व की तपस्या से अभिलाषा की पुण्य शरीर वाले जीवों की भी जाति की उचित वासना शांत नहीं होती इसलिए सूक्ष्म सूची रूपी पिशाचित्व का कर्कटी ने उपार्जन किया उसकी दिशा विदिशा में घूमने पर उसी उसकी सर्वसाधारण देह को जो कि अविद्या से कल्पित थी महावायुओं ने शरतकालीन मेघ के समान छिन्न भिन्न कर दिया जो कोई जीव पहले किसी रोग से आक्रांत होने के कारण क्षीण काय हुआ हो या विशाल काय हुआ हो उसके अंदर प्रवेश करके वायु में छिपी लोह सूची भयंकर विसूचिका रूप रोग में परिणत हो जाती है किसी लघुकाय, स्वस्थ और बुद्धिमान पुरुष के अंदर जीव युक्त सूची रूप से प्रवेश करके दुर्बुद्धि रूपा हो जाती है इस प्रकार किसी पुरुष में दुर्बुद्धि रूप से हृदय में स्थित होकर तृप्त होती है और किसी पुरुष में मंत्र औषधि तप आदि पुण्य उपाय से उसकी निवृत्ति की जाती है दोनों शरीरों से आकाश और भूमि तल में जाती हुई वह बहुत वर्षो तक इधर उधर घूमती रही भूमि में वह धूलिकनो से तिरोहित रहती है हाथ में अंगुलियों से तिरोहित रहती है आकाश में प्रभा से तिरोहित रहती है और वस्त्र में सूत से तिरोहित रहती है देह की अंदर स्थित आंतरूपी नदी में व्यभिचार आदि दोष से दुष्ट उपस्तेन्द्रिय में आदि भूमि के धूलिकनों से धूसर अंगों में हस्तपाद आदि की रेखा रूपी सूखी नदी के गड्ढो में और छोटे छोटे रोम रेखा रूपी पुराने त्रुणों में तिरोहित रहती है पीड़ित लोगों को उच्छित करने वाली और अंदर सद्भाव से रहित वह विशोचिका सौभाग्य से हीन और कांति रहित शरीर में मक्खियों रुक्ष दुर्गंधियों से युक्त हरे तृणों से आवृत देश में तथा बिल्व आम्र आदि श्रेष्ठ वृक्षों से रहित देश में रहती है। पशु मनुष्य आदि की बड़ी बड़ी हड्डियों से व्याप्त आंधी आदि से नित्य कंपन होने के कारण अत्यंत स्फूरित होने वाले आत्मनिष्ठ अत निर्मल तथा हिम समान दूसरों का संताप हरने वाले सत्पुरुषो से रहित मैले उचले और अपवित्र वस्त्र वाले अशिष्ट लोगों के संचार में आने वाले देश में जहाँ पर खोखलों में और कांटे हुए वृक्षों की अग्रभाग में क्रमशः मधुमक्खिया और कोयल कोवे निवास करते हैं, अत्यंत शीत होने के कारण वृक्ष तेज हवा साय साय शब्द करती है अतव कंप के कारण अंगुली रूपी शाखाए चंचल रहती है तथा जहाँ पर घनी भूत कोहरे का संचार रहता है ऐसी स्थानों में जिनकी अंगुलियां कटने के कारण पूर्ण है, ऐसे लोगों के निवास स्थानों में जहां पर पिघलते रहते हैं, लोगों के पैरों के चिन्हों में युक्त स्थान में युक्त स्थान में बामियों में पर्वतों में जहां पर जलभ्रांति होती है ऐसे मरु प्रदेशों में नख प्रदान बाघ भालू आदि में तथा अजगर आदि में भीषण जंगलों में जहाँ पर इधर उधर भाग रहे अत्यंत भयभीत और जुओं से गर्ित बटोही लोग रहते हैं उन प्रदेशों में कुत्सित स्वरूप वाले एवं सूखे हुए शरीर वाले पिशाच आदि से पान के बीड़ों के समान चबाए गए पुराने पत्तों के पत्तों से भरे हुए और दुर्गंध युक्त जल के गड्ढों में जिन मार्गो के बीच में कुल्ला यानी नहर आदि के गड्ढो में रहते हैं शीत वायु से पूर्ण पथिको के विश्राम स्थानों में जुआ, जुओं के पेट में जु, जुओं के पेट में स्थित मनुष्यों के रक्त से जिनके ओट भरे हैं, ऐसे जंगली मनुष्य वानर आदि के नकूपी मुखवाले अंगुली समूह से एक अक, अक्रांत संपूर्ण देह प्रदेश में तथा भूमि के पूर्वोक्त भिन्न भिन्न स्थानों में वह जाती थी जिन नगरों में अनेक प्रकार की हाथी घोड़े आदि की रचना चित्र विचित्र वस्त्र रहते हैं उन नगरों में वह जाती थी और वह अत्यंत लंबे मार्ग में गमनागम से वह परिश्रम को प्राप्त होती थी शुचिका स्वभाव होने, होने के कारण वह नगरों में और गावों में सड़कों और गलियों में फेंके हुए यानी अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए कपास के सूतों और उनमें गूंथे हुए कांचमनि आदि अलंकारों को केवल धारण या करती थी और ज्वर आदि से पीड़ित प्राणियों के शरीर रूपी बन में सांड के समान विहार करती थी यानी जैसे रुष्टपुष्ट सांड अपने सिंगों से बामी बामी आदि को खोदता हुआ इधर उधर घूमता है वैसे ही वह सूचिका भी मनुष्य के शरीर का उन उन उन करती हुई घूमती थी जैसे किसी के द्वारा सीने के सीने के लिए हाथ में ली गई चिरकाल तक सीने के लिए पिरोए हुए धागे को मुख से खींचने वाली सुई मानो थककर थोड़ी देर के लिए सीने वाले के हाथ से गिरी हुई विश्राम करने वाली करने के लिए कहीं अलक्षित होकर लीन हो जाती है वैसे ही यह सूचिका भी थी वह क्रूर होती हुई भी अपने योग्य सी, सीवन रूप कर्म में यानी सीने में ही लगी रहती थी क्योंकि सीना ही सुई का स्वभाव है अतएव उसने सीने वाले के हाथ को छेदा नहीं यदि वह सुई सीने रूप सीने रूप अपने स्वभाव को छोड़ दे यानी प्रकट न करे तो अपने क्रूर स्वभाव को भी बाहर प्रकट कर सकेगी क्योंकि जैसे उसका सीना स्वभाव है वैसे ही अपने क्रूर स्वभाव को प्रकट करना ही स्वभाव है जैसे बड़ी भारी शिला नाव द्वारा इधर उधर ले जाई जाई जाती है वैसे ही वृद्धावस्था में, में स्थित आशा के समान वह लोहमयी सूचिका सूचिका जीवयुक्त के सहारे दिशाओं में घूमती थी। जैसे धान आदि की भूसी का कन अपने भ्रमण को प्रकट करने वाली पवन शक्ति से दिंगतों में घूमता है वैसे ही वह लोहमयी सूची सूची भ्रमण को प्रकट करने वाली अंतकरण करन की सत्ता से दिशाओं में घूमती थी दूसरों के द्वारा गुंथे गए मलीन तागे को अपने मुह से खाती हुई सी अतः दूसरे लोगों के द्वारा प्राप्त कराए गए उदरपूर्ति के उद्यम से वह मानो स्वस्थ उदय हुई सूची ने पहले भी दूसरे लोगों के वध से होने वाले उदरपूर्ति की इच्छा से ही तप से कलेश को प्राप्त हुए अपने मन को उल्लासित किया था इसलिए मानव वह निरंतर मुख में गिर रहे अपने इच्छित सूक्ष्म तागे में स्तंभित रहती थी चिरकाल से दरिद्रता क्रुशता आदि से परिपीड़ित कुल को क्रूर लोग भी दया से पुष्ट करते हैं। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ इस अर्थ में दृष्टांत सूची द्वारा भरा गया जीण वस्त्र प्रत्यक्ष देखा गया है क्योंकि सूची ने तागी के अग्रभाग के भीतर प्रवेश के योग्य छिद्र रहित हृदय को तपस्या से प्राप्त किया तथा तत्व बोध भाग्यशाली होने के कारण सूर्य कांति की समान अभिज्ञता के प्रकाश अपने बुद्धि प्रकाश को भी पट आदि के सीवन से ही व्याप्त किया यानी अपने भोग के लिए अर्जित नहीं किया अपनी तपस्या से जिसने उसके पेट को क्षीण कर दिया था अकस्मात प्राप्त हुई सूची रूपता से मूर्तिमती हुई वह सूचिका राक्षसी बड़ा संताप करती थी यद्यपि उसको पश्चाताप हुआ था तथापि नदी के प्रवाह के वेग के तुल्य अपने राक्षस स्वभाव से और प्रकृत सूची भाव से भी जिसका प्राणियों में वेधन में आग्रह था प्राणियों के वेधन के लिए ही अपने स्वभाव के अनुरूप प्रचारित पहले उद्यत की नायकी गई और फिर व्यवहार में लाई गई वह भी वह वेद को करती ही थी जैसे पुत्र कलत्र आदि में दीर्घ वासना रूप तंतु मरण के समय में उदबुद्ध होकर तत्तवासना के अनुसार स्त्री आदि शरीरों में जीव चेतना को संचारित करता है वैसे ही यह सूची भी निपुण वेधन से तत्त्व वस्त्रों में सूत्र को संचारित करती है इसलिए वस्त्रों में दर्जी द्वारा वेद पूर्वक चलाई जा रही वह उनके नेत्रों के सामने अपने मुख को वस्त्र में छिपाकर दौड़ती सी देखी जाती है पिशुन चोर आदि लोग अपने मुख को दिखाए बिना ही परम आ, मर्म भेदी होते हैं। अतः उसने भी यह जो काम किया वह दुष्टों का सा है किसी समय गले में लटकाए गए दुपट्टे के सूत में पिरोई गई वह अपने छेद रूपी नेत्र से स्त्रियों का मुख इनका कैसे भेदन करू? इस अभिप्राय से देखती है जो लोग क्रूर होते हैं उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती है वह मृदु और स्निग्ध कौशेय वस्त्र में तथा कठिन और रुक्ष क्षौम वस्त्र में यानी बलकल में तुल्य वृत्ति से प्रवेश करती है कौन मूर्ख गुण और अवगुण का विचार करेगा अंगूठे के अंगुले से दबाई गई और लंबे सूत्र को धारण कर रही वह सूची भीतर न समा रही आंतड़ियों को बाहर उगलती हुई सी दिखाई देती है सूत में पिरोई गई तीक्षण भी वह सूची सरस और निरस सभी पदार्थों में हृदय शून्यतावश विशेष का अवधारण न करती हुई अतएव रसासित होकर सूची स्वभाव से ही घुसती है निष्ठुर भाषण शब्द न करती हुई भी वह मुख में तागे से गूंथी गई है अन्य को संताप देने में समर्थ होती हुई भी वह स्वयं ही संताप युक्त बुद्धि से युक्त है सुवेदिता यानी छिद्रुक्त होने पर भी वह रूपी राजिनी हो जाती है जैसे कोई राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती है वैसे ही यह भी अभागिनी हो गई चूंकि वह सूचिका अपने अपकार के बिना ही दूसरों का मरण चाहती है इसीलिए उस पाप के कारण अपनी बुद्धि से ही वह तागे में बंध कर अपने कर कर्म रूप जाल में ही लटकती रहती है सीने वाले के हाथ से गिरी हुई उसके किसी दूसरे के हाथ से स्पर्श करने के अयोग्य स्थान में कुछ श्याम वर्ण वाले अधोरोमो अधो के साथ मानो मैत्री प्राप्त कर उसके साथ सोती है अपने स्वरूप के अनुकूल मित्र किसी को अच्छा नहीं लगता मूड लोगों की वृत्तियां से वृत्तियों से मिली हुई वह प्राकृत जनों में रहती हैं। अपनी अनुरूप संगति को कौन छोड़ सकता है लोहारों की प्राप्ति होने पर लोहारों द्वारा तपाने के लिए अग्नि में डाली गई वह सूचिका उनकी धोखनी के वायु से इधर उधर होकर उन्हें छोड़कर अदृश्य हो जाती है और आकाश की ओर मुख करके भाग जाती है प्राण और अपान वायु के प्रवाह में स्थित होकर लोगों के हृदय कमल के अंदर संचरण करने वाली यह महाघोर दुख प्रद कर्म शक्ति रूप ही मानव सजीव होकर उदित हुई हो है समान वायु के विपरीत होने पर भी समान के साथ चलने वाली उदान वायु के विपृत होने पर भी उदान के साथ चलने वाली और वायु में स्थित होकर संचरण करने वाली और विविध व्याधियों को उत्पन्न करने वाली यह सूचिका हृदय में कंठ में शूल रोगात्मक वायु में प्रवेश करके विवरणता यानी पांडु रोग और उन्माद रोग को उत्पन्न करती है प्राय कम्बल आदि सीने के समय गडरीओ के हाथ में स्थित वह सूचिका कभी उन लोगों के उनमें टुकड़ों के खोखलों में सोती हैं, कभी बालकों के हाथ अंगुलियां आदि रूप अपने शयन के वेदन वेदन में कौतुक करती है पैर में घुसकर रक्तपान के उपार्जन से संतुष्ट होती है फूलों के गुच्छों की माला पिरोने के समय अधिक भोजन करने वाली भी अल्प भोजन से तृप्त हो जाती है मलपंग युक्त मुलाधार कोष में बैठी हुई चिरकाल तक नीचे मुख करके सोई रहती है अपनी इच्छा स्थान को पाकर को फिर छोड़ सकता है क्रूरता से दूसरों को दूसरों के प्राण हरण को वेधनों से अपने को दूषित दिखलाई दिखलाती हैं। नीचे लोगों को कलह नीच नीच लोगों को कलह करना उत्सव से भी अधिक सुखदायी होता है भाव यह है कि जिन दुष्टों ने, जि दुष्टों ने जिन को दूसरों को पीड़ित करने की सामर्थ्य न होने पर भी दूसरों से कलह करने में सुख होता है उनको दूसरों को, को मारने में सुख हो इसमें तो कहना ही क्या है आदि कौड़ी की प्राप्ति से भी आधी कौड़ी की प्राप्ति से भी कृपण को बड़ा हर्ष होता है प्राणियों का अहंकार चमत्कार दुरच्छेद है यानी उसका विनाश नहीं किया जा सकता वह सूची का मूढ़ अपनी आत्मा द्वारा किए जा रहे जीव सूची और लोह सूची दो अपनी सूचिकाओं से होने वाले वेधन से सब प्राणियों के मरण की तर्कना करती है मूढ़ो की आवश्यक स्वार्थ में यदि मूढ़ता उदित न हो तो वह बड़े आश्चर्य की बात है यह मेरा परमा परमाप कार्य पहले यानी वस्त्र सीने के समय वस्त्र के तंतुओं का भेदन करने से अभ्यस्त है इस कारण यह शीघ्र संपन्न हो रहा है इस प्रकार अपने चातुर्य के अनुसंधान से अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होती है जैसे मिट्टी के, मिट्टी के में घिसने के बिना चुपचाप रखी हुई सुई जग जंग लगने के कारण मलिन हो जाती है वैसे ही सूचिका भी यदि परमाण रूप अपराध करे तो उसे व्याधि रूप दुख हो जाता है यह सूची सूचिका सूक्ष्म होकर शरीर को काटने वाली है और क्षण को प्राप्त हो जाती है तीक्ष्ण भेद करने वाली दैव चेष्टादन अच्छाद, भूतोत्तरीय वस्त्र के तंतु के वेधन मात्र से दूसरों को मार दिया ऐसा समझकर आप संतोष को प्राप्त होती है जिस नाश को करने से दुर्जन हर्ष को प्राप्त होता है उसी नाश से वह भी हर्ष को प्राप्त होती है की चढ़ में वह वह डूबती है आकाश में वह उड़ती है आकाशचारी वायुओं से दिशा प्रांतों में विहार करती है भूतल में वन में और धूलिकनों में भी अंत के घर में पलंग पर बिछाए गए बिस्तर की नाई सोती है मनुष्यों के हाथ में और कान में स्थित यह कान रूपी कमल में और भेड़ो के रोमों की राशि में इच्छानुसार सोती है काट और मिट्टी के बनी हुई के छिद्र में समा जाती है और प्राणियों के हृदय में ऐसी समा जाती है कि मणि मंत्र आदि द्रव्यों की शक्ति शक्ति से और आत्म शक्ति से और मायावी अथवा योगी सर्वत्र यथे विहार करता है श्री वाल्मीकि जी ने कहा वत्स भरद्वाज मुनि के इतना कह चुकने पर दिन समाप्त हो गया सूर्य भगवान अस्ताचल को गए मुनियो की सभा महा को नमस्कार कर साय कालीन संध्या आदि के लिए स्नान्थ चली गई रात्रि समाप्त होने पर दूसरे दिन के सूर्य किरणों के साथ फिर मुनि सभा आ गई सत्तरवा सर्ग समाप्त